ईश्वर की आराधना के द्वारा अपने सर्व दुखों की निवृत्ति शांति की प्राप्ति और उनके प्रेमी होना भक्त होना जिसने पसंद किया उसके लिए संत की सदा यह है कि फिर अपना करके अपने में कुछ मत रखो अपने पर अपना कोई अधिकार नहीं अपना कोई संकल्प नहीं अपनी कोई कामना नहीं अपने में किसी गुण का अभिमान नहीं इन्हीं सब बातों को इकट्ठा अच्छा करके महाराज जी ने दो तीन शब्द बताए अकिंचन अचार अप्रयत्न। प्रयत्न अकिंचन किसको कहते हैं अकिंचन उसे कहते हैं जो अपना करके कुछ नहीं रखता किसी वस्तु पर जो अपना अधिकार नहीं मांगता वह अकिनचन है अचा कौन है जो किसी से कुछ नहीं चाहता न संसार से न संसार के मालिक से ये नहीं संसार से कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान से चाहते हैं वो तो नहीं जो किसी से कुछ नहीं चाहता वो अचा हो ग अप्रयत्न कौन होता है जो प्राप्त सामर्थ्य को संसार की सेवा में लगाकर स्वयं कर्म और कर्तापन के अभिमान दोनों से ही मुक्त रहता है वह अप्रयत्न होता है अप्रयत्न का अर्थ यह नहीं होगा कि उसके जीवन में निष्क्रियता आ जाएगी दृढ़ता और शिथिरता आ जाएगी निकम्मा हो जाएगा को नहीं अप्रयत्न का अर्थ होता है कि जिसमें सब शक्ति भगवान की मानी और सब काम भगवान का माना और सेवा का अवसर भगवान का दिया हुआ माना तो प्रभु की दी हुई शक्ति प्रभु का दिया हुआ अवसर प्रभु की बनाई हुई सृष्टि की सेवा में लग गया इसमें मेरा अपना करके कुछ नहीं है ऐसा जो जानता है वह अप्रयत्न होता है अचिंचन होना अप्रय होना होना, ये जिसे आ गया वह अपने को भगवान की मर्जी पर सो सकता है जिन लोगों ने हृदय की के आधार पर हृदय की कोमलता के आधार पर अपने को ईश्वर से समर्पित किया उन्होंने अपने जीवन में अपना करके कोई सुख नहीं रखा और जिसको अपना सुख पसंद है वह भक्त नहीं हो सकता ईश्वर विश्वासी ही तो हो सकता है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना बिल्कुल अलग बात है और ईश्वर का भक्त होना बिल्कुल भिन्न बात है सत्ता में विश्वास बहुत लोग करते हैं और महाराज जी कभी कभी अपनी जनोदी भाषा में हम लोगों सला देते थे कि भाई ईश्वर में विश्वास करते चोर डाक भी करते हैं जब चलते हैं चोरी डाकू करने के लिए गति तो करने के लिए ईश्वर को मना के चलते हैं और महाराज जी ने एक बार ऐसे लोगों की बातों को चुनावी था बता रहे थे कि एक बार मैं निर्जन में एक कुटिया में रहता था अपने लोग रात्रि के समय बैठा था दो बजे रात से जजने की आदत महाराज जी की, की छूल थे तो कि नई उम्र में जब से साधन भी कर रहे थे क्योंकि साधन का वे समय सबसे बढ़िया होता है दो बजे रात वही अपना अपने थे अपनी साधना में अपनी आराधना में तो रात से ऐसे हो करके निकल रहे थे ऐसे ही रात में विचरण चलने वाले लोग तो आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे डर भी रहे थे कि शादी जग रहा है खुन न ले स्वामी महाराज ने सुनी उनकी बात और जब तो वो सामने से निकलने लगे तो महाराज जी को देखा अच्छा तो फिर तो उन अच्छा स्वभाव पड़ा होगा उन्होंने बाबा बाबा तुम शिक्षा बैठकर भजन करोक बाबा तुम शिक्षा बैठकर भजन करो हम लोग चोर खड़े महाराज हटा रखते कह रहे था तो तो में विश्वास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो चोर भी चोरी करने जाता है ईश्वर को मना हो जाता है कि भगवान इसकी यात्रा सफल करें अर्थात जहाँ वे पेड़ मारने जा रहा है उसको अपनी यात्रा में सफलता हो ईश्वर विश्वास की दृष्टि से भगवत भक्ति की दृष्टि से महाराज जी के पास आकर करके मुझे ये सुनने को मिला कि ईश्वर में विश्वास करना बिल्कुल अलग बात है और ईश्वर का भक्त होना बिल्कुल उससे भिन्न बात है विश्वास को हम लोगों में से बहुत लोग करते हैं और कभी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के तादात में रखकर संसार के संयोग जनित वाला व्यक्ति हर बात में अपने को पराधीन और असमर्थ अनुभव करता है और जिसको पराधीनता सताएगी जिसको असमर्थता सताएगी जिसको असहायपन सताएगा वो ईश्वर की सत्ता को माने बिना रह ही नहीं सकता है। क्या करेगा कुमो ने साथ छोड़ दिया अपने दल के लोगों ने अपनी पार्टी में मेरा नाम साथ से बाहर निकाल दिया, कमाई हुई संपत्ति डूब गई और बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर रोगी असमर्थ हो गया अब क्या करें? अब बाहर कोई सहारा नहीं दिखाई देगा तो हाथ पास करके अच्छा पच्चा करके व्यक्ति को एक ऐसे सामर्थ्यवान में विश्वास करना ही पड़ता है जो की ऐसी दशा में भी साथ दे सकता हूँ और मैंने ईश्वर विश्वास क्यों किया था की बात से जानती नहीं माता पिता भाई बहन परिवार के लोग क्या बातचीत करते थे का संस्कार देते थे वो तो अनजान की व्यवस्था की बात नहीं कर सकती लेकिन मुझको ईश्वर की सत्ता को इतनी मानने को बाध्य होना पड़ा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ योजना ही सोच रखी थी कि मैं तुमसे मनवाते ही छोड़ूंगा तो जब कोई अपनी ओर से विचार करो जब कोई अपनी ओर से कोई काम करने चलो जब कोई अपनी ओर से योजना बनाओ तो मेरा दिया कराया सब उल्टा पुल्टा हो जाता है मैं ऐसा सोचूं तो हो जाए कुछ दूसरा मैं ऐसे करूँ तो हो जाए कुछ और तो मुझे हो करके एक सामर्थ्यवान की सत्ता को तो स्वीकार ही करना पड़ा कि भाई कोई है जरूर जो मुझसे ज्यादा जबरदस्त है मैं करना चाहती हूँ कुछ वो ग्रत जबल ले रहा है तो मनुष्य अपने आप में असमर्थता अनुभव करता है एक अच्छी अनुभव करता है और जो अपने में असमर्थता अनुभव करेगा वो एक सामर्थ्यवान की सत्ता को तो स्वीकार किए बिना कह ही सकता है तो सत्ता का स्वीकार करना एक बात है और उसके ट्रेनिंग होना और ऊँची बात है बहुत नीची बात है और बड़े ऊँचे विकास की करता है ईश्वर में विश्वास करना ये तो बहुत मामूली बात है मनुष्य की रचना में जहाँ विवेक का पल है जहाँ शरीर का पल है वहाँ एक विश्वास करने का तत्व नहीं है जैसे हम लोग बहुत सी बातों में विश्वास करते हैं ईश्वर में भी विश्वास करते हैं बिना देखे बिना जाने में भी विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु संत ने बताया कि यदि जन्म जन्मांत कर की निरता का नाम करना चाहते हो यदि सदा सदा के लिए अपनी असमर्थता को मिसाल ही देना चाहते हो यदि जन्म मरण की यातनाओं का अंत ही करना चाहते हो यदि परम प्रेम से अपने जीवन को भरपूर करना ही चाहते हो तो ईश्वर से प्रेमी बनो और ईश्वर के प्रेमी बनने का अर्थ क्या है कि अपने को उसकी मर्जी पर छोड़ दो तो ये ईश्वर विश्वास से अहम ऊंची चीज है अब हम लोगों में से बहुत से भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो किसी न किसी कारण से ईश्वर में विश्वास करते ही है अब साधु की दृष्टि से भक्ति करते साधकों के लिए संत की सलाह यह है कि विश्वास करो और उससे आगे एक बात और रखो केवल उसमें विश्वास करो यह आकर एक सुनाई तो पड़ जाती है ईश्वर में विश्वास करो और अगर भक्त होना चाहते हैं हो, उनकी कृपालिका उनकी महिमा के भरोसे सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय होना चाहते हैं हो, विश्वास तो करो और केवल ईश्वरीय विश्वास करो ईश्वर विश्वास के साथ फिर अन्य विश्वास मत रखो अब यहाँ से भक्ति प्रति साधना का आरंभ हो होता है ईश्वर विश्वास किया ये तो बहुत सामान्य स्तर की बात है और स्वभाव की बात है परिस्थिति की बात है बनावट की बात है इसमें कोई विशेषता नहीं है लेकिन अगर हम लोग विशेषता लाना चाहते हैं और अनेक ईश्वर विश्वासियों ने जैसा कहा संत कबीर ने कहा भगत अवसर का ही नाम सुन दियो कबीरा रोय बथल, नाम दियो रोड, नाम दियो अब हम नाम ने सुना कि प्रभु भक्त बदल है उनको रोना आ गया रोने लग गए भक्त हूँ भक्त बदलता मेरे काम आवे बड़ा कठिन तक हो गया तो उन्होंने फिर सुना कि नहीं नहीं भगवान केवल भक्त बत्ल नहीं है भगवान अधम उदाहरण भी है तब कभी हो गए बात बन गई केवल भक्त बत्सल होते तब तो मेरे लिए मुश्किल था भाई, भक्त हो पाए तब इनका जिसे नहीं नहीं, केवल भक्त बत्सल नहीं है वो तो अधम में भी नहीं है तब, तब, तब, हो तब नहीं नहीं। नहीं है। तो है। तब हो गए दूसरे भक्त ने कहा माला करे कर करे राम मेरा मेरा मेरे मेरे पायो हरी पायो दूसरे भक्त ने कह दिया उसको मिल गया विश्राम उसने करने के लिए मजा लेने के लिए ये बात ली गयी थी उनके लिए उनके जीवन का सत्य हो गया था उन्होंने करते हम लोगों को सुना दिया माला जब न कर जब किसी प्रकार की क्रिया का कोई लेख नहीं है की भक्ति में में में जरूरी नहीं है मन में तन में रम रहा है कहोगे क्या मुखते कहूँ न राम हरी मेरा सुधन कर उसने पा दिया उसने कर दिया अचंत का की सलाह है हम लोगों के लिए कि तो जिस प्रकार उनको निश्चिंतता आ गई जिस प्रकार उनको निर्भयता आ गई जिस प्रकार उन्होंने अपने आप में इस बात का अनुभव कर लिया उन्होंने इस तरह की बातें हम लोगों को सुना दी, मैंने संत साह जी की जीवनी पढ़ी। तो उसमें उन्होंने पैक्षिक संपत्ति जो दिया है सत्संग भवन बनाने के लिए सत्संग लोगों के लिए दान कर दिया अब रखकर क्या करेंगे अच्छा हो गए थे अपने स्वयं से, से हो गए थे भगवान के साथ उनका सीधा संबंध हो गया था अब दुनिया की संपत्ति रखकर क्या करेंगे तो उन्होंने अपने भतीजे से सलाह की और बड़ी प्रसन्नता लिखी है भसीजे की उसमें तो बड़ी उदारता की मैंने ऐसे कहा तो उसने मान लिया तो भतीजा नहीं मानता तो वो कहा तो होता ना तो पास पहुँचना पड़ता बहुत संपत्ति नहीं थी तो उसने मान लिया तो दिया है उन्होंने और जो कागज लिखा जाता है लिखा पड़ी होती है पता है उस कागज में विद्युए के लिए जब उनसे कहा गया तो उनको तो और कुछ सुविधा नहीं बड़ी अच्छी इंग्लिश भाषा उनको आती थी तो अंग्रेजी में चार पंक्तियाँ थी तो उसमें लिखा हुआ है माइक्रो पर लिखा है ऐसा मज़र आया मुझसे पढ़ करके उन्होंने की मेरी जितनी सब संपत्ति है वो सच्च और शांति है, हो रहा है। <laughs> मेरी जितनी संपत्ति है वो सच और शांति है और मेरे भीतर का जितना संघर्ष था वो सब समाप्त हो गया अशांति मिलते ममता का भाग चला गया कामना का विचार चला गया और वो शही हो रही है तो मेरे भीतर कितना संघर्ष था वो सब खत्म हो गया है और सब सब बंद हो गया अब कुछ नहीं है और बिल्कुल बेपरवाह स्वामी महाराज से उनका काफी ताक, अच्छा घन बन गया था तो महाराज कहते कि अगर उनको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं दुकानों में घुल जा के दुकानदार से तो कहते अरे देख ये मैं उठा रहा हूँ तो कहकर के दो देने का मन हो उठा उठाते वहां से चल देते ठीक देखा कि उन्होंने अपने में अनुभव किया कि मैं भगवान को प्यार करता हूँ और भगवान मुझको प्यार करते हैं तो मेरा और उनसे जब इतना सीधा संबंध हो गया और अपने में भगवत घनिष्ठ संबंध का ऐसा अनुभव हो गया तो वे बिल्कुल निर्भय निश्चिंत हो गए बिल्कुल निर्भय निश्चिंत ऐसे सतर्क और इतने निर्द्व रहने वाले संत की जिन लोगों ने निकट संपर्क उनका पाया है यही उस आनंद को जानते हैं तो ये सब उदाहरण मैं क्यों अपने सामने रख रही हूँ मैं इसलिए रख रही हूँ कि हम लोगों में से बहुत से भाई बहन जो हैं बैठे हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं और ईश्वर विश्वास के माध्यम से जीवन को सफल बनाना भी चाहते हैं चिंता भी छूट जाए दुख भी छूट जाए आवागमन की यातना भी छूट जाए और हृदय में प्रेम भी भर जाए ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हो जाए ईश्वर का प्रेमी मैं हो जाऊं, मेरे प्रेम भरे जीवन से मेरे प्रेम पूर्ण पूजन से मेरी प्रियता भरी आराधना से भगवान भी आनंद आ जाए इस तरह की अभिलाषा हम रखते हैं अपने लिए तो इस प्रकार की अभिला रखने वाले साधकों के लिए संत ने जन सलाह दी कि भाई ईश्वर के प्रेमी होना चाहते हो और से माध्यम से जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो फिर अपने को ईश्वर के संकल्प पर छोड़ संसार से भी कुछ ईश्वर से ही कुछ मत हो और एक बार मैं संघ महाराज से ईश्वर के संबंध को सजीव बनाने की चर्चा कर रही थी कैसे वो संबंध सजीव है मुझको निर्वीन तो भक्ति पसंद नहीं आती है ऊपर से सब विधि विधान के पूजा भी किए जा रहे हैं सब करते जा रहे हैं और सचमुच जो निश्चय निरंतर जिस व्यक्ति में अविनाशी तत्व लिखने भी विद्यमान है उसके साथ अगर अपना कोई सीधा सम्बंध नहीं मालूम होता उसके विश्व मानवता का अपने को आभास नहीं मिलता उसकी विद्यूतियों से अपना अनुभव शून्य है उसके प्रेम से अपना हृदय सुन्य है तो केवल रुपी वाला विधि विधान वाला वाला, वाला वाला साधन मुझको बचपन से पसंद नहीं था तो जब तक भीतर से कुछ लगाव न मालूम हो तब तक, तक मैं एक नाम लेती रहूँ ऐसा साधन मुझको बचपन से ही पसंद नहीं मैं बहुत छान दिन किया लगाया करती तो थी जितना भी स्वामी जी महाराज भगवी को मलता और सक्र को कहते जाए और भक्त की वाणी में भगवान की महिमा होती है तो महाराज जी के सामने जब कभी मैं अपने व्यक्तित्व के संबंध में कोई तो तुखीजनक बात कहूँ कुछ तो और बताऊँ तो मैं अच्छा नहीं लगता था एकदम स्वीकार करते थे कहते थे कि देखो भाई मैं रचयिता में तो दोष स्वीकार नहीं सकता उन्होंने रचना में तो कोई कमी रखी नहीं है और आप अब अपनी भूल से हजार प्रकार के दोषों का वर्णन करते रहे हैं, तो इसके लिए मैं रसयिता को दोषी नहीं बना सकता तो पहले तो उनकी ओर से अच्छी तरह से मुझको समझा लेते फिर मैंने देखा कि भक्त की वाणी में भगवान की महिमा भरी रही है तो हर समय बारंबार बार स्वामी जी महाराज ने मेरा ध्यान ईश्वर की महिमा पर ही बुलाया और जब कभी मैं ईश्वर की महिमा को स्वीकार करने के पहले की अपनी तैयारी की रक्षा करूँगी तो उसमें एक बार बहुत ही ऐसा था। महाराज जी ने मुझसे ये कहा कि तुम परमात्मा से कुछ मांगना रहा तो मांगने का मतलब क्या मेरे सामने धन वैभव मान प्रतिष्ठा मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था ये सब खुशी में से पहले ही करवा दिया महाराज ने अब मांगने का रह गया था कि मुझमें बल दे दो इस बात के लिए तो हम अपनी ये सफाई कर लें हम अपनी ये सफाई कर लें हम अपना ये ध्यान घोष कर लें सकता फिर बड़े बड़े भक्तों के चरित्र में जो ईश्वर की विभूतियों का दर्शन पूरा करता है उस तो पर ये दृष्टि जाती जी ने इससे कहा कि देखो तुम उनसे कुछ मांगो मत क्यों एक बात को तो सबके लिए सामान्य रूप में उन्होंने कहा कि जो साधक को चाहिए प्रभु बिना मांगे देते हैं जानते हैं कि किसको क्या चाहिए जिसको जो चाहिए वो बिना मांगे दे देते हैं तो उनसे मांगने का अर्थ क्या है और दूसरी बात इन्होंने निम्न स्तर की जो हम लोगों की दशा होती है उसके बारे में कहा कि देखो सारे संसार की सब सुख सुखद संपत्ति से कहीं ऊपर ईश्वर का विश्वास है और ईश्वर विश्वास का ऊंचा से ऊंचा फल ईश्वर के प्रति प्रेम है तो जीवन की जो सबसे ऊंची उपलब्धि है उसके मार्ग पर चलते हुए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ईश्वर का विश्वास और ईश्वर का प्रेम उसको अपनाने के बाद फिर से यहाँ अगर कोई संसार की वस्तु मांगी तो इससे बढ़कर भाषा और कुछ नहीं हो सकता सारे संसार के वैभव से अधिक मूल्यवान है मनुष्य के जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर से प्रेमी होकर फिर संसार मांगना कुछ नहीं सकता इसलिए से मामला मत तुम्हें चुप हो गई लगी कि देखें समझगी गई हुई इस बात को मैं पकड़ सकती हूँ कि नहीं तो मैं सोचने लग गई तो मुझको सोचते हुए देखकर करके महाराज जी ने एक बात और कही और उसी कहा देखो परमात्मा परम उदार है उनसे बढ़कर उदार और उस परम उदार से तुम कुछ मांगो लो लोग जब अपनी दुर्बलताओं के साथ अपनी सीमाओं के साथ अपनी असमर्थता के साथ अनेक प्रकार की तुतियों को लिए हुए मानव जब प्रभु से प्रेमी होने की अभिलाषा रखता है तो उस मानव के हृदय के प्रेम से भाव का प्रभु बड़ा आदर करता है। करते रहस्य है हम लोग जब अपनी ओर से साधक होना हैं, से करते हैं ईश्वर से संबंध जोड़ना करते हैं ईश्वर के भक्त होने की अभिलाषा रखते हैं। प्रारम्भ में शुभ आश्वर के प्रेमी होने के बाद बहुत तरह की बातें रहती है कितना का किया कराया का भोजा भगाया कितना विकार कितना राभ कितना दोष, कितनी दुष्प्रुति हमारे समझी नहीं होती है फिर वही महाराज ने कहा कि देखो ऐसी दशा में भी एक बार जब जाकर उनके प्रेमी है अभिलाषा रखता है तो भगवान उस अभिया का बड़ा आदर करते हैं और बिना देखे बिना जाने भगवान पर बिना किसी प्रकार के लाभ की आशा लिए हुए भगवान से भी बिना कुछ मांगे हुए केवल उनसे प्रेम होने के लिए साधक जब तैयार हो जाता है तो वे परम उदास अपनी उदारता से जब अपनी उदारता का दरवाजा खोलते हैं और उस साधक को अपनी विभूतियों से भरपूर करने लगते हैं, लेकिन तो कल्पना भी कर सकते हैं की बात है। बहुत रहस्य की बात है, तो उनके भक्त को उनकी महिला में आस्था रखनी चाहिए उनके विश्वासी को उनकी आत्मीयता पर निर्भर करना चाहिए उनके शरणागत उनके समर्पित साधक हो, उनकी शरणागत में आस्था रखनी चाहिए और वो जितना घना है वो जितना गहरा है वो जितना ऊंचा है वो जितना सरस है उतने ही न हम अनुमान लगा सकते हैं न कल्पना कर कल सकते हैं, न किसी पुरुषार्थी से पा सकते हैं तो परमात्मा के प्रेमी होने के लिए परमात्मा के संकल्प में अपने सभी संकल्पों को मिलाकर सदा सदा के लिए ऋण संकल्प हो जाना मत्स्य पंत के साधकों का साधन है अब आप पूजा करने मंदिर में जाएंगे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे कि प्रार्थना करने दुर्गा में जाएंगे बात करने गुरुद्वारे में जाएंगे मन से आसंध इस संबंध में आपके विश्वास आपके विधि विधान में बिल्कुल हस्ता छोटी करता जो आपका विश्वास है जो आपका विधि विधान है जो आपका धन तरीका है आप अपने पक्ष का अपनी शेली का अपनी शिक्षा शिक्षा का अपने संप्रदाय का अक्षरता पालन कीजिए नहीं कीजिएगा तो वही आपके लिए घाटा होगा मानव के तो कभी नहीं कहेगा कि गिरजाघर में जाना छोड़ दो मस्जिद में जाना छोड़ दो गुरुद्वारे में जाना छोड़ दो मंदिर में जाना छोड़ दो इसी से कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि तो ईश्वर की भक्ति जो है वह तो हृदय की बात है ईश्वर का विश्वास है वह आपके अपने जीवन की बात है और ईश्वर का समर्पण जो है कि ईश्वर के आगे अपने को तो समर्पित कर देना वो आपकी अपनी बहादुरी की बात है अब ये बहादुरी आप मंदिर में जा करेंगे मंदिर में जा करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा अगर आपने अपनी ओर से यह फैसला ले लिया कि जिसने मुझे बनाया जिसने माता पिता की सेवा करने के लिए समाज के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य दे दिया जिसने संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए विवेक का प्रकाश दे दिया मैं तो अब अपने सभी से अपने पास जो कुछ है उस उस म कि यह फैसला आपने लिया तो चाहे मंदिर में बैठकर कर लीजिए चाहे मस्जिद में बैठकर कर लीजिए मंदिर और मस्जिद के बाहरी रूपों से कोई अंतर नहीं आता आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लाने वाला ये आपका फैसला है ईश्वर के साथ सीधा संबंध जुटाने वाला आपका ये साहस है बिना देखे बिना जाने हुए पर बिना किसी शर्त के अपनी को खो दे ये बहादुरी आप ही कर सकते हैं और आपकी इसी बहादुरी पर भगवान अपने को निभा हैं। मैंने वैष्णव संप्रदाय की एक दूध की बात थी महाराज जी ने कहा था वह है परमात्मा वह है परम शक्ति वह देखने अनंत मनुष्य के हृदय के प्रेम भाव को वरण करने के लिए डाला जाता कहते कहते महाराज ने यह कर दिया कि जिस प्रेम भाव को ग्रहण करने के लिए ब्रह्म अपना ब्रह्म भाव छोड़कर जीव भाव स्वीकार कर लेता है उस ब्रह्म के प्रेम को पाने के लिए तुम अपनी कुछ कामनाओं को नहीं सकते। छोड़ सकते ब्रह्म अपना ब्रह्म भाव छोड़कर जीव भाव को स्वीकार कर लेता है तुम्हारी बराबरी में आकर तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारा सखा बनकर तुम्हारे हृदय से प्रेम भाव को ग्रहण करने के लिए उसका आस्वादन करने के लिए तो ब्रह्म अगर ब्रह्म पद को छोड़ सकता है मानव हृदय से प्रेम भाव को लेने के लिए तो क्या हम लोग अपनी सुख कामना कर सकते उस ब्रह्म को आनंदित करने के लिए मानव सेवा संघ का ईश्वर बाद मानव सेवा संघ की भक्ति भावना विश्वव्यापी है ये सांप्रदायिक सीमाओं में बना हुआ नहीं किसी को अपना पंख छोड़ने को नहीं कहता किसी को मेरा पंख पकड़ने को नहीं कहता और जो ऐसा है जहाँ है ये तो जीवन का सौदा है ये बाहरी बातें तो बाहरी की चीजें इसलिए कोई भेदभाव है नहीं नहीं। ही नहीं तुम भक्त हो नहीं चाहते हो तो अपने में दो और कभी कभी मैं सोचती हूँ वस्तुओं के द्वारा भी तुम लोग पूजन करने जाते हैं मैं मैंने भी बहुत बार किया है करते भी जाती हैं प्रश्न भी बनते जाते हूँ <laughs> तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने ये सारी वस्तुएँ बनाई थी महाराज की भाषा में किसी ने पूछा भगवान तो ने कृषि क्यों बनाई महाराज आश्चर्य और मुझे बनाया था मैं तो बाबू की कथा में खूब बड़ी है बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान ने मनुष्य को बना करके जैसे एक समर्थ पिता अपनी संतान के लिए सब कुछ सुंदर से सुंदर बढ़िया से बढ़िया शिखर से शिखर कर देना चाहता है, तो से दिखा दिया है। में इसी प्रकार है भगवान ने मनुष्य को बनाया और बड़ी सुंदर धरती से बड़ा सुंदर आकाश और खूब रितने और खूब बर्शा और खूब आवा और खूब अन्न खूब फल फूल किस तरह से मेरी संतान इस सृष्टि में जाकर आमोलित होकर रहे ऐसा सब तुम नीति हो तो कभी कभी तो मैं इन वस्तुओं को लेकर के परमात्मा की पूजा के लिए वाह में भी पूजा और अंतर से भी प्रवृति में लगती हूँ तो भी कभी तो मुझे लगता है कि अरे परमात्मा ने तो ये सब बना दिया था तुम्हारे लिए उनको ये सब पूरे तुम्हारे पास ये भौतिक तत्वों को छोड़ छोड़ो वस्तु सामग्री सब में जो तो हम लोग तो ले जाते हैं इन सब भौतिक तत्वों को छोड़ तुमको तो उन्होंने एक अपनी अलौकिक विभूति दे करके रचा था तुम्हारे पास जो परमात्मा का दिया गया एक अलौकिक झंडक तत्व है उसके लिए वह परमात्मा लाला है तो तुम अपने को और वस्तु जो सामने आती है उन वस्तुओं के द्वारा उनकी की सेवा कर दो वस्तु क्या करेंगे भगवान कभी कभी सोचने तो ऐसा लगता है कि जिसके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है वो मेरी वस्तुओं को लेकर क्या करेंगे वस्तु की जरूरत ऐसा नहीं है चाहिए हमारे हृदय का प्रेम प्रेम भाव भाव है वो वस्तु नहीं और साधक का अहम मन जिसको हम लोग मन कहते नो मैं ये मैपन का भाव जो होता है ये सीमित अहम साधक का जब प्रेम की धातु में परिवर्तित हो जाता है तभी प्रेरणा सबसे सम्मिल होता है तो हम लोगों के पास यही एक अलौकिक तत्व है जिसको पाने के लिए वह परमात्मा डाला जाता है तो हम सब लोग सचमुच यदि भक्त होना चाहते हैं तो उन्हीं का दिया हुआ ये हृदय तत्व जो है किसी को डता से रहित कठोरता से रहित दिकारों से रहित बनाने के लिए हर प्रसाद करें और जब यह उनके प्रेम का पात्र हो जाएगा वे स्वयं इसको अपना लेंगे वे स्वयं अपनी अनंत महत्ता से इसको भर देंगे और उनकी ओर से जब उनकी विभूसियाँ साधक के व्यक्तित्व में बरसने लगती हैं भरने लगती हैं फिर इसका अंत महंगा कंपी नहीं महीने पर इसका हो गया बाहरी साधनों में अपने को अधिक बांध लेता है उसमें साधन का मिथ्या अभिमान आ जाता है बाहरी साधन निर्बलताओं को ढक देता है नहीं पाता। इस कारण बाहरी बातों में अधिक नहीं फंसना चाहिए यह भली प्रकार समझ लो कि छिपा हुआ साधन बाहरी साधनों से कहीं अधिक सबल होता है छिपा हुआ त्याग तथा प्रेम बढ़ जाता है छिपी हुई की सच्ची जागरूकता उत्पन्न करती है जो वास्तव में सच्चा भजन है किसी ने भी बहुमूल्य वस्तुओं को बाहर निकालकर नहीं रखा सब छिपा ही रखते हैं। अतः प्रीत जैसी अमूल्य वस्तु को हृदय में छिपा कर रखने चाहिए हितकारी चेष्टाओं का अंत कर हितकारी चेष्टाओं का करना तप है किसी भी वस्तु को अपना न समझना त्याग है सब प्रकार से प्रेम पात्र का हो जाना अपनत्व तो है सर्व हितकारी भावनाओं का सदस्य जागृत रहना सेवा है संसार में संसार के लिए रहो अपने लिए संसार की आशा करना सच्चाई से दूर होना है विचारशील प्राणी को व्यर्थ चिंतन करने की फुर्सत नहीं मिलती जो प्राणी सेवा से अपने को बचाता है उसी के मन में आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन होता है जो अवनति का मूल है अतः वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर संयोग में भी वियोग देखने का प्रयत्न करो ऐसा करने से दुख हरी हरी से अभिन्नता हो जाएगी